उषा किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> उषा जी बहुत बहुत स्वागत है पहली बार मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और हमारे श्रोता भी बिल्कुल।, बिल्कुल आपको पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं हाँ बहुत साल पहले जी सिक्स डेकेड्स पहले गुरदासपुर <laughs> में हमारा जन्म हुआ अच्छा अमृतसर में डीएवी इंस्टीट्यूशंस में हमारा स्कूलिंग और कॉलेज का हुआ जी आर एस मास से काफी देर से जुड़े हुए हैं अच्छा क्योंकि बचपन से ही आर एस मास स्कूल में हमारा नाता रहा और कॉलेज में रहा एंड uh, माँ बाप पढ़े लिखे थे तो काफी एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान रहा और अच्छा साथ अच्छा। साथ में हमारा स्पोर्ट्स की तरफ काफी झुकाव था तो स्पोर्ट्स का जो था हमारा तो हमने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया एथलेटिक्स के साथ साथ जी जी इंडियन टीम में सिलेक्शन भी हुआ हु। और बास्केटबॉल खेलते खेलते एक डिप्लोमेट से शादी हो गई अच्छा <laughs> और उनके साथ साथ हमारा सारी जिंदगी घूमते घूमते कोशिश किया हाँ अपनी इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का जी जी जी लोगों को मोटिवेट करने का अपने देश के बारे लोगों को बताने का और जहाँ भी हो सका पीपल से कि चैरिटी वर्क आई डोंट कॉल इट चैरिटी वर्क इट्स ए दिल से जो हो पाता था कि यहाँ हमें कुछ कर सकते हैं हमारी पोजीशन में रहते रहते वो सब किया कोशिश की एटलीस्ट उषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े रहे हैं और फिर एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी रही है आप तो मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा खेलती हूँ और स्पोर्ट्स में आपकी रुचि भी रही होगी तब तो आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनी तो उसमें स्पोर्ट्स में कहीं आपने कुछ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करने की आपने कभी सोचा था क्या सिलेक्शन uh, हुआ था नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल टीम में जी जी फिर uh, उसी टाइम शादी का हो गया एंड uh, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी की वजह से मेरा कोई भी स्पोर्ट्स का या कोई और शौक जो है वो रुक गया हाँ हाँ हा। तो वो चलता रहा वो कैसे चलता रहा शादी होने के बाद तो व्यक्ति बंधक रह जाता है। ऐसा नहीं है हाँ। जिस भी पोस्टिंग पे हम गए हम अपना बैडमिंटन का काफ़ी कंटिन्यू करके रखा अच्छा और बीइंग ए बिकॉज मेरी जो एजुकेशन हाँ। थी वो मैंने एजुकेशनस्ट कंप्लीट किया था हाँ। तो हमेशा से बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाने शुरू हो गए तो उसमें मेरा काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा फिर कल्चर की तरफ काफ़ी ध्यान रहा तो कल्चर के माध्यम से हमने इंडिया के बारे में हर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाहे किसी भी लेवल का प्रोग्राम हो थ्रू एम्बेसीज हो या इंटरनेशनल क्लब की तरफ से हो वो हम करते रहे तो काफ़ी हद तक आ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं मौका आया और ख़ास करके आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड कि जिंदगी में कभी भी उन्होंने नहीं कभी भी मेरा जो शौक़ थे या मेरा जो मन की इच्छाएँ थी वो हमेशा मेरे लिए प्राइम रही अच्छा और वो मैंने पूरी करी मैंने आप लखी है बिल्कुल लकी, बिल्कुल लकी। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है यूजली आप देखेंगे हंड्रेड में से 70, 80 का तो ये रहता है कि शादी होने के बाद मेरा सब कुछ बंद हो गया ये हो गया वो हो गया ये कम्प्लेन ज्यादातर महिलाएं करती हैं नहीं मुझे लगता <laughs> नहीं ऐसा है शायद हमारी फैमिली में हम लोग सारे अत्री साहब चार भाई हैं और चारों वेरी सारे जने स्ट्रोंग लेडीज है कोई आई ए ऑफिसर है कोई बैंक ऑफिसर है तो सब अपने अपना कर रहे हैं सो मे बी आई डोंट बी ए पंजाबी वूमे पंजाबी वूमे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वोटेड Like that, you you know. know know. So they know how to uh, go around their Yeah. अपनी रखती है पूरे देश में तो मैं चाहूंगा की जैसे वहाँ का जो फेमस बांगड़ा है तो उसके बारे में कुछ बताइए मैं इंटरस्टेट करती रही हूँ through university मैंने बहुत बार participate किया अच्छा लगता था एंड अभी भी आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी कुछ इंडियन की कल्चर को प्रमोट करने जी, का जी, होता है तो काफ़ी भंगड़ा एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिना बीट जो है वो बनता नहीं सो सो रिलीजस भी काफ़ी रहता है पंजाबीज़ का जैसे आप लोग कभी देखते होंगे यू नो गोल्डन टेम्पल काफ़ी तो पंजाबीज़ आर नॉन वेरी यू uh, नो you know, कि लगता है दूर बैठ के कि शायद इतना रिलीजन का ध्यान नहीं रखते हैं मस्ती मारते हैं ऐसा <laughs> नहीं है अब हमारी फैमिलीज़ में आर्ए का काफ़ी रहा जी जी। और हमारे फादर इन लॉ जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे आत्री साहब ने शायद बताया होगा तो वो काफ़ी आर्ए से जुड़े हुए थे सारी फैमिलीज़ तो काफ़ी प्रमोट भी किया मंग पार्टीशन के टाइम तो फिर हमारी फैमिली में भी था तो काफी भावनाएं जो थी सत्यार्थ प्रकाश तो हमारे रग रग में है जी। और अभी राजयोग से मिले सिस्टर्स के साथ मिलते हुए भी डेकेड से ऊपर हो गया अच्छा अच्छा पर बाबा ने बुलाया अब है <laughs> सो जब बाबा ने बुलाना था तभी हमने आना था तो हम अभी बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पे है उषा जी एक बहुत अच्छी बात आपके आपने बताया कि हमेशा से आपका जो है एक स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक क्षेत्र से आपका हमेशा जुड़ा रहा और उसके बाद आप राजयोग भी करना शुरू कर दिया उससे और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो बढ़ने लगी है और जैसे कि आपने कहा कि पंजाब में एक गोल्डन टेम्पल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे सभी श्रोताओं को हाँ ये कहने को तो सिख टेम्पल है जी, जी जी पर अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी चीज़ में फ़र्क नहीं दिखता है अच्छा। और जो सिख टेंपल हम जानते हैं बचपन से क्योंकि मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है शाम को इवन हिंदू दुकानदार जो हैं वो भी अपना दुकान बंद करके सबसे पहले सिख टेंपल जाते थे फिर अपने घर जाते थे और अभी भी वैसा ही है ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो हमारी पोलिटिकल हैं वो चलती रहती हैं बट अभी भी लोगों के दिल के बहुत पास है और वो भी रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है वो सबको साथ ले चलने वाला रिलीजन है तो उससे हम 84 में जब प्रॉब्लम हुई तो हम कनाडा में थे छुट्टी अच्छा, अच्छा। पे आ रहे थे जो हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है तो हमने जाना ही था टेंपल हम हर बार जाते थे जी, जी, जी। तो सबको लगा इंक्लूडिंग सिक फैमिलीज की इतनी प्रॉब्लम्स में आप जाएंगे तो अत्री साहब का एक ही जवाब था कि अगर हमारा वहीं लिखा है कुछ बुरा तो वो भी अच्छा ही होगा कि भगवान के घर में होगा तो हम गए हाँ हाँ इट वॉज़ राइट आफ्टर '84 फोर uh, राइट्स के बाद की बात है तो कभी नहीं ऐसा सोचा हमारी दो बच्चियाँ हैं उनको आज भी उतनी ही ईद की पार्टीज़ में जाती हैं उतना ही न्यू ईयर क्रिसमस की पार्टीज़ पर अगर ट्रैवल करते हुए टाइम है उनके पास या घर से चलते हुए दोनों अमेरिका में रहती हैं तो गायत्री मंत्र ज़रूर सुनती हैं सारा दिन अच्छा। जब भी जब भी <laughs> लगा के वो सुन चुके हैं तो वो सुनती हैं। चलिए काफी समय से आप जो है भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं तो एक हाथ भक्ति गीत जो आपको बहुत टच करता है भक्ति गीत तो बहुत तो कोई भी हो जो भजन आपको बहुत टच करता है आ... वो थोड़ा सा एक लाइन जरूर सुनाइए सुनाने का तो पता नहीं बट हमारे जैसे आर्यस माज की बुक्स में तुम ही हो माता तुम ही पिता हो बहुत आता था जी, जी. तो वो बस मन में बहुत आता है तो उससे काफी मन को अच्छा लगता है ये जो वजन है तुम ही हो माता तुम ही हो पिता ये क्या आपको मैसेज देता है किस तरह के फीलिंग आपको देता है फीलिंग uh, रियली really लगता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं भगवान के लिए अपने आप को यू नो हा, हा। कि भगवान तुम्हारे बिना कुछ नहीं है चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो हुँ, हुँ, उससे लगता है कि सारी सृष्टि आपके पास है भगवान के ऊपर छोड़ दिया गलती भी कर दी है तो भगवान उसको संभाल लेंगे you know? अच्छा, यू नो दिस इज द फीलिंग दिस इज द फीलिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उषा yeah. जी एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए अपने हिसाब से गुनगुना दीजिए तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंदन तुम ही हो नहीं हम वैसे आपके लिए हमने लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है और बहुत ही अच्छा गीत जो भजन है आपने याद कराया कहीं ना कहीं ये हमारे सभी जितने भी भारतीय हैं इस गीत को सुनते हैं तो वो एक डिवोशन आता है समर्पण भावना का और एक ईश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं हम सब एक हैं ये मैसेज हम सभी को मिलता है बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया तो आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं आप सुन हैं रेडी मोदा 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ उषा किरण अत्री जी है ऊषा किरण जी हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने पंजाब गोल्डन टेम्पल के बारे में बताया और हमेशा जाते रहे हैं और वहाँ की जो भावनाएँ हैं उन्होंने अपने हमारे साथ शेयर किया और मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे राजस्थान में पहले जो है बड़ी बड़ी फैमिली होती थी जैसे आपने कहा आपकी भी अत्री साहब के चार ब्रदर्स हैं वैसे यहाँ पर आठ दस ब्रदर्स एक साथ एक ही आ, उस महल में रहते थे आज वो चीज़ें कम हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आपके विचार से हाँ मेरे हिसाब से अच्छा हो रहा है आज के टाइम में मैं सोचती हूँ कि बड़ी फैमिली अगर आप उसको बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए ये मेरी पर्सनल फीलिंग है एंड ज्वाइंट फैमिली जब तक होती थी तब अलग से था अब माँ बाप दोनों काम करते हैं जब माँ काम करने जाएगी और आप कहें कि छः सात बच्चे हों शहरों में रह रहे हैं वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है तो वैल्यूज़ देनी है अगर माँ आके उनको डांट फटकार के सलाह देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी चीज़ में बच्चों को जिंदगी में भटकन है तो ऐसी है। सोसाइटी पैदा करने से मुझे लगता है कि कम बच्चे हों पर मूल्यवान उनको लेकिन अगर बड़ी फैमिली छोटी भी कर दिया तो भी माता पिता अगर जॉब पे चले जाएंगे तो भी बच्चों को वैल्यूस टाइम देना इजी हो जाएगा मैं ये सोचती अच्छा, सोचा अच्छा। मैं ये सोचती हूँ मेरी माँ वर्किंग माँ थी जी जी जी जी बहुत साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी मुझे लगता था कि हम भी काफ़ी बहन भाई थे तो मुझे थोड़ी लगती थी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था बहुत स्ट्रगल और हम लग ये थे कि हमारी दादी हमारे साथ रहती थी ज्वाइंट फैमिली थी जो दादी के संस्कार हमें हैं अभी हुँ, तक हुँ, हुँ, हुँ. वो मुझे लगता है माँ से ज़्यादा है माँ के संस्कार अच्छा। डिफरेंट थे क्योंकि टाइम के साथ स्ट्रगल करती रहती पर जो दादी और आज के टाइम में मुझे लग रहा है बच्चे या फैमिली बड़े होने या छोटे होने से इतना फ़र्क नहीं पर बच्चों को कितना टाइम दे पाए हम उनकी हेल्थ का कितना ध्यान रख पाए हम देखते हैं कि गांव में या पीपल जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हमारे लेबर क्लास जो अभी घर बनाया हमने तो मुझे बहुत हर्ट होता है बहुत हर्ट होता है कि बच्चे बेचारे पाँच साल तक उनको मेल न्यूट्रिशन उसमें बाद में भी, भी चलता है। रहता है तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी इंडिया वापस आने के बाद कि कहाँ से शुरुआत किया जाए धीरे धीरे हम कर रहे हैं जो हमारे टच में आते हैं आजकल हमने बहुत दान करना बंद कर दिया हम सोचते हैं इन लोगों की हेल्प करना ही दान है सो वो हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जैसे और भी जो रिटायर होके डिप्लोमेट्स वापस आए हैं ग्रुप है हमारा बहुत बड़ा हम नहीं लेना चाहते तो हम कोशिश करते हैं बच्चों की एजुकेशन जैसे हमारी सोसाइटी में सारे फॉरेन सर्विस वाले लोग रहते हैं तो संडे के संडे हम क्लास लेते हैं बच्चों की उनको मैनरिज्म सिखाना उनको इंग्लिश सिखाना तो जिस संडे को हम मिस कर जाएं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेडीज़ का क्या प्रॉब्लम है काफ़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और मेरे जैसा अपनी पोजीशन में बैठ के मेरा ख्याल खाली बात ही कर सकता है क्योंकि उन जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सहार नहीं है सही बात है तो अब देख रहे हैं तो कभी-कभी कहीं, कहीं, कभी, कहीं ना कहीं ढूंढ भी रहे हैं कि जो सारी जिंदगी मेरा देश महान <laughs> सारे जहां से अच्छा <laughs> जी जी वैल्यूज थोड़ी भटक गई हैं मैं नहीं कहूंगी कि खत्म हो गई है लोग भटक जरूर गए सही बात है उषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपने शब्दों में कहा बड़ी फैमिली छोटी हो रही तो भी ठीक है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो काम करने वाली बात आपने बताया कि बच्चों को माल न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही उसको पूरा करना है बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालना है माता पिता अगर जॉब करते हैं कोई बात नहीं समय के अनुसार आप नीडी है लेकिन उसके साथ ये भी निडी है कि हमारे बच्चे हमारे जैसे और हमसे भी अच्छा बने उसके लिए उनको टाइम जरूर देना होगा ये आपने अपने शब्दों में कहा और मैं भी आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त कार्यक्रम को सुनना है तो मैं ज़रूर एक मैसेज उषा जी की तरफ से बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की तरफ जरूर ध्यान दें उनका खाने पीने की तरफ जो भी आप न्यूट्रिशन उनको देते खाना देते उसमें सारे विटामिनस होने चाहिए ये आपको ध्यान रखना है ताकि वो बच्चों का ग्रोथ होते होते उनका मन और बुद्धि भी हेल्दी रहे भैकुण। और भैकुण। उनका सेहत भी अच्छा रहे तभी वो एक अच्छा नागरिक भी बन पाएगा तो ये सारी चीज़ों का अगर थोड़ा भी हम लोग अटेंशन देते हैं और समय मिले ऐसे संगठन के साथ भी जुड़ जाना चाहिए जहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है आ, कुछ अच्छी चीज़ें जहाँ से भी मिलें हमें लेनी चाहिए तो उषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को आपकी बातें पसंद आ रही हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और ख़ास महिला शक्ति अगर सुन रही है हमारी तो उनके लिए आप एक महिला होने के नाते एक मैसेज जरूर उनको कोट करें हाँ महिला होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो एक महिला का है वो एक माँ का है मेरे हिसाब से किसी भी माँ ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो आपने पैदा किए हैं बहन के बच्चे सोसाइटी के बच्चे उनमें वैल्यूज़ को डालना डे टू डे वैल्यूज़ कह लीजिए आध्यात्मिक वैल्यूज़ कह लीजिए जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में है मुझे लगता है बच्चों को बहुत दूर तक लेके जाता है मेरी दो बच्चियाँ हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव उनके भी आता रहता है पर जो वैल्यूज उनको दी हैं वो बचपन से अभी भी याद करती हैं और हर बार कहती हैं और मेरी बड़ी वाली बेटी कहती है कि माँ चर्च में भी बैठ के मैं वहाँ पे भी गायत्री मंत्र ही पढ़ती हूँ क्योंकि उनको ये नहीं मैंने बताया कि बहुत रिलीजन जो है वो अलग अलग रिलीजन है भगवान एक ही है सबके लिए नहीं, नहीं। तो मुझे लगता है कि हर माँ को बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए जो उनको वैल्यू सिस्टम है नहीं, नहीं। बहुत स्ट्रांग अगर एक बार वो बना दें चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो वो जिंदगी में कभी गलत नहीं जा सकती बहुत अच्छी बात आपने बताया उषा जी मुझे लगता है कि हमारे सभी मातृशक्ति अगर सुन रहे हैं इस बात को तो मैं फिर से एक बार वापस दोहराना चाहूँगा आप अपने बच्चों के प्रति ज़रूर सजाग रहिए उन्हें ऐसा कुछ समझ दीजिए ताकि ईश्वर एक है और कोई धर्म अलग अलग कुछ बातें नहीं बताता है सब धर्म में एक ही बात बताई हैं इस तरह की जो पॉजिटिव थाट्स अगर आपने बच्चों को पहले से ही दिया तो वो बच्चा नेचुरली आगे हो बड़ा होने के बाद आपका ख्याल रखेगा अपना भी भारत देश का भी और समाज का भी तो बहुत ही अच्छा मैसेज उषा दी ने दिया है और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेरी तरफ से भी धन्यवाद नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपसे मुलाकात फिर होगी आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहते रहो they go